रदे रदे मित्रों भगवती गीता के दूसरे अध्याय में ब्रह्म विद्या का उपदेश और अनासक्त योग का वर्णन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं भगवती गीता का दूसरा अध्याय हिमालय बोले माता वह कैसी विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होती है हे महेश्वरी आत्मा क्या है और उसका स्वरूप क्या है मुझे ये बताइए पार्वती जी बोली तात महामते सुनिए संसार से मुक्त दिलाने वाली जो विद्या है उसके स्वरूप का मैं संक्षेप में वर्णन कर रही हूँ बुद्धि प्राण मन देह अहंकार और इंद्रियों से अलग शुद्ध और अद्वितीय चित्त स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ ऐसा पूर्णतः निश्चित है जिस ज्ञान के द्वारा आत्म स्वरूप का सम्यक अवबोध होता है वही विद्या है और उसी विद्या को ध्यान भी कहा जाता है आत्मा निर्विकार विशुद्ध तथा जन्म मरण आदि से रहित है वह आत्मा बुद्धि आदि उपाधियों से रहित चिदानंद स्वरूप आनंदमय परम प्रभा युक्त पूर्ण तथा सत्य ज्ञान आदि लक्षणों वाला है वही एकमात्र अद्वितीय सर्वश्रेष्ठ आत्मा अपने प्रकाश से सभी प्राणियों के सूक्ष्म देहादि को प्रकाशित करते हुए सम्यक रूप से सबके भीतर विराजमान है गिरिराज इस प्रकार मैंने आपसे आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर दिया मनुष्य को एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार के लक्षण वाले आत्मा का नित्य चिंतन करना चाहिए देह आदि अनात्म पदार्थों में आत्मबुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए क्यूँकी वैसी बुद्धि राग द्वेष आदि दोषों का मूल कारण है राग द्वेष आदि दोषों से दोष युक्त कर्म ही संभव है उनसे प्राणी जन्म मरण की प्रक्रिया से निरंतर बधा रहता है अतः शरीर आदि अनात्मा पदार्थों में उस आत्म बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए ये सुनकर के हिमालय बोले हे शिवे, राग द्वेष आदि से पापात्मक अशुभ अदृश्य पैदा होता है उसका परित्याग लोग किस प्रकार करेंगे इसे आप कृपा करके मुझे बताइए जो लोग दूसरे मनुष्य का अपकार करते हैं उनके प्रति वह व्यक्ति सहिष्णुता का भाव भला किस प्रकार रखे और उनके प्रति उस व्यक्ति में किस प्रकार से ईष्टानिष्ठ विषयक राग तथा द्वेश ना हो श्री पार्वती जी बोली अपकार किसका किया गया इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए उस पर विचार करने से द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा पांच महाभूतों से मिलकर ये देह बनी हुई है जिससे यह जीव स्वयं भिन्न है यह शरीर या तो अग्नि के द्वारा जला दिया जाता है या फिर शिवा आदि के द्वारा बक्षित कर लिया जाता है किंतु आत्मा नहीं जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है उसका भला कौन सा अपकार हो सकता है अपने आप में पूर्ण तथा सच्चितानंद स्वरूप वाला यह विशुद्ध आत्मा ना उत्पन्न होता है ना मरता है ना सुख दुखादी द्वंदों में लिप्त रहता है और ना ही कोई कष्ट भोगता है अतः शरीर के काटे जाने पर भी इस आत्मा का कोई अपकार नहीं होता गिरिराज जैसे घर के अंदर अवस्थित आकाश पर घर के जलने का कोई प्रभाव नहीं होता उसी प्रकार शरीर के अंदर अवस्थित आत्मा पर शरीर के छेदन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो मारने में इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो शरीर के मारे जाने पर आत्मा को मारा गया समझता है ऐसा सोचने वाले वे दोनों लोग ही भ्रमित चित्त वाले है क्योंकि ये आत्मा तो न तो मरता है और न ही मारा जाता है अपने स्वरूप को इस प्रकार जानकर और द्वेष छोड़कर मनुष्य सुखी हो जाए द्वेष मन का संताप का मूल कारण है द्वेष सांसारिक संबंधों को भंग करने वाला और मोक्ष प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला है अतः प्रयत्न पूर्वक उसका परित्याग कर ही देना चाहिए हिमालय बोले हे देवी यदि देह तथा परमात्म स्वरूप जीव का इस लोक में अबकार नहीं होता तो ये दोनों दुख के भागी नहीं होते तो फिर जिस दुख का साक्षात अनुभव होता है वह किसे होता है महेश्वरी इस शरीर में दुख भोगने वाला दूसरा कौन है यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप मुझे इस विषय को यथार्थ रूप ऐसी बताइए श्री पार्वती जी बोली ना तो इस देह को और ना तो इस परमात्म स्वरूप आत्मा को ही दुख होता है फिर भी यह निर्लेप आत्मा मेरी माया से मोहित होकर स्वयं में सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ऐसा मान लेता है वह माया अनादि अविद्या स्वरूपिणी तथा जगत को मोहित करने वाली है पिताजी वह आत्मतत्व उत्पन्न होते हैं, उस माया से आबद्ध हो जाते हैं और उसी से वह राग द्वेष आदि विकारो ऐसी व्याप्त होकर सांसारी हो जाते हैं। महामते इस आत्मा अपने लिंग रूप मन जिसमें वासना निहित रहती है को धारण करके लाचार सा बना हुआ इस संसार में व्यवहार करता है रक्तवर्ण के पुष्प के समीप स्थित शुद्ध स्फिक उसके सानिध्य के कारण उसी के रंग से युक्त होकर के लाल प्रतीत होता है जबकि वास्तव में उसमें रंग विद्यमान नहीं रहता बुद्धि इंद्रिय आदि के सानिध्य के कारण आत्मा की भी वही गति होती है मन बुद्धि तथा अहंकार जीव के सहयोगी हैं। हे तात अपने अपने कर्मों के अधीन होकर वे ही कर्म फल का भोग करते हैं वे सभी समस्त विषयात्मक सुखों तथा दुखों का भोग करते हैं आत्मा भोग नहीं करती क्योंकि ये आत्मा प्रभुता संपन्न विकार रहित तथा निर्लिप्त है शिष्ट के समय यह जीव पूर्व जन्म की वासनाओं से युक्त अंतःकरण के साथ उत्पन्न होता है और इस प्रकार यह जीव प्रलय पर्यंत सृष्टि में निवास करता है इसलिए महाराज विद्वान पुरुष को चाहिए कि ज्ञान विचार के द्वारा इच्छित तथा अनिक्षित पदार्थों की प्राप्ति में मोह का परित्याग करके सुखी हो जाए देह मन के संताप का मूल है और यह देह संसार का कारण भी है यह देह कर्म से उत्पन्न होता है और वह कर्म पाप तथा पुण्य भेद से दो प्रकार का होता है राजेंद्र उन्हीं पाप पुण्य के अंश के अनुसार जीव को सुख और दुख प्राप्त होता है दिन एवं रात की भांति इन सुख और दुख का उल्लंघन नहीं किया जा सकता स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना करने वाला विधान पूर्वक पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करने के बाद भी शीघ्र ही कर्म से प्रेरित होकर पुनः रूप में गिरता है अतः विद्वान को आसक्ति का त्याग करते हुए विद्या अभ्यास में तत्पर रहकर तथा सत्संग करके परम सुख की अभिलाषा करनी चाहिए इस श्री देवी पुराणे भगवती गीता श्री पार्वती हिमालय संवाद ऐसी द्वितीय नमो नारायण